Oh परिचय की तीसरी कक्षा पिछले कक्षा में से इन्हीं को कुछ स्पष्ट तो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी आपने एक का चार, चार आपने एक था के में एक प्रयोग किया बनाओ हेतु ठीक नहीं है हेतु से अतिव्याप्ति हाँ इसमें ऐसा होता है कि कोई भी परिभाषा या लक्षण होता है वो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष से रहित होना चाहिए व्याप्ति मतलब व्यापकता एक तो व्याप्ति पंचाव्यों में भी व्याप्ति आती है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण कारण कार्य में व्याप्ति मतलब साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं जैसे कि यहाँ अग्नि है पर्वत पर अग्नि है हेतु दिया धुआं होने से अब इसमें व्याप्ति वहाँ वो बनाते हैं जहां जहां धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है अभी जो प्रसंग है उससे जुड़ा हुआ नहीं मैं केवल व्याप्ति शब्दों को बता रहा हूँ जहां जहाँ धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है इस साहचर्य का नियम साथ साथ कि धुआं है तो साथ में अग्नि भी होगी जहां जहाँ धुआं है वहां वहां अग्नि होती है जो साहचर्य का नियम है अटल ऐसा ही होगा उसको व्याप्ति कहा जाता है न्याय दर्शन में वो एक अलग बात है और उल्टा यदि कर दें कि जहां जहाँ अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है तो सदा नहीं होता है ये साहचर्य तो देखा जाता है अग्नि के साथ धुएं का साहचर्य मतलब साथ साथ मिलना देखा तो जाता है लेकिन हमेशा नहीं होता नियम नहीं है उसमें कभी नहीं भी होती है। नियम का मतलब है सदा तो इसको व्याप्ति नहीं कहते ये अधूरी व्याप्ति है तो हेतु वो होता है जो व्याप्ति से युक्त होता है तो व्याप्ति शब्द है तो व्याप्ति का मतलब है व्यापकता होनी चाहिए सब जगह पे तो जो लक्षण हमने किसी का बनाया वो लक्षण जिसके लिए है उससे अतिरिक्त चीजों पर भी यदि लागू हो रहा हो तो इसको कहते हैं अति व्याप्ति अधिक व्याप्त होना लक्षण किसी के लिए बनाया हमने पूछा गाय किसे कहते हैं भाई गाय किसे जो चार पैर वाली होती है हम जो चार पैर वाली होती है ये एक लक्षण बना रहे हैं ठीक है और इसको किसमें व्याप्त होना चाहिए गाये में में व्याप्त मतलब लागू होना चाहिए इसको गाये में जो की, की परिभाषा बता रहे हैं तो गाय पे ही लागू होनी चाहिए वो तो जिसके चार पैर होते हैं वह गाय होती है तो जिसके चार पैर होते हैं ये बात गाय पे लागू होती है या नहीं होती है गाय पे लागू होती है या नहीं लागू होती है तो गाय में जिसकी परिभाषा है उसमें व्याप्त हो रही है ये लागू हो रही है घट रही है व्याप्त हो रही है लेकिन ये गाय के अतिरिक्त भैंस बकरी घोड़ा गधा इन पर भी लागू हो रही है तो जितने में व्याप्त करना है उस जितने पे लागू होना है उससे अधिक पे अगर लागू हो रही हो व्याप्त हो रही हो तो ऐसे लक्षण को या ऐसे हेतु को अति कहेंगे अधिक में व्याप्त हो रही है ठीक है और एक है अव्याप्त होना व्याप्ति यानी ऐसा लक्षण कर देना जो जिस पे घटना चाहिए उसमें भी सब पे नहीं घटता हो तो गाय कैसी होती है बोले सफेद रंग की हाँ या तो लाल कह दीजिए लाल कह दी लाल रंग की होती है अब जो लाल रंग की होती है वो गाय होती है लक्षण बना सकते हैं हम व्याप्ति नहीं दे क्यों घोड़ा भी, भी लाल होता है ये तो अतिव्याप्ति हो गई और अगर सफेद गाय हो तो नहीं नहीं गधा घोड़ा तो अतिव्याप्ति में जाएगा अभी मैं अव्याप्ति को बताना चाह रहा हूँ कि हमने कहा कि लाल रंग की होती है गाय जो लाल रंग की होती है वो गाय होती है तो गाय तो काली भी होती है और सफेद भी होती है तो जो लाल रंग है वो सब गायों पर भी घट नहीं रहा है उच्ची गायों पर घट रहा है बाकी बहुत सारी गाय है जिनपे घट नहीं रहा है ठीक है तो इसको कहेंगे ये व्याप्ति नहीं हो रहा अव्याप्ति हो रही है ऐसा लक्षण जो उस पर भी नहीं घटता हो तो उसको हम अव्याप्ति कहते हैं अधिक पे घट रहा हो अधिक पे लागू हो रहा हो तो अतिव्याप्ति कहते हैं ये दोष माना जाता है लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जिसके लिए लक्षण किया गया उसी पर घटे और पे ना घटे और कुछ तो न्याय दर्शन में कितनी चीजों का वर्णन किया कितनी चीजों के तत्वज्ञान से मुक्ति होती है सोलह याद हों सबको याद हो गए प्रयास किया था नहीं किसी को याद हो गए वो ठीक है सबको याद है क्या जिसको नहीं है बात उसकी है याद करने का प्रयास किया था क्या नहीं समय नहीं है तो नहीं पढ़ना बात अलग है याद होना बात अलग है प्रमाणों में कितने प्रमाण ये तो सरल है चार प्रमाण कितने प्रमाण चार, प्रमाण। चार आप बताइए नाम प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों के नाम जो यहाँ बताए गए हमारे को उसमें से बताना है आप बताइए आप बताइए प्रत्यक्ष अनुमान बैठे बैठे हाँ प्रत्यक्ष अनुमान और नहीं बोली का संयम जिससे पूछा गया उसी को बोलना है और जब कहा जाए तभी बोलना है ऐसे ही नहीं बोल देना है अभी आपको मैं दोबारा कहूंगा कि बोलिए अभी मैं बता रहा हूँ हाथ खड़ा करना है कि जिसको संकेत हो तो उसी को बोलना है बाकी सबको आपको आता है तो भी चुप रहना है अच्छा जो जिनसे पूछा गया उनके अतिरिक्त तो बोलते हैं तो वो क्यों बोलते हैं अब साधना शिविर में हैं मैं उनके मन में क्या चल रहा है कि वो बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं वो उसके क्या कई कारण हो सकते हैं जो जो बोले हैं उनमें से कोई बताएं या दूसरे भी बता सकते हैं कि भाई पूछा तो किसी से गया और और भी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं वो ज्यादा जानते हैं वो <laughs> नहीं जो जानते तो उतना ही बोल रहे हैं वो जितना पूछा गया वो बोल क्यों रहे हैं आदत है एक कारण हो सकता है क्या आदत है बोलने की आदत है तो और भी तो बहुत सारे हैं जो नहीं बोल रहे बोलते तो वो भी हैं भी पूछा किसी से हमेशा उसी समय बोलने की आदत है किसी को तो उनकी आदत क्यों पड़ी शुरुआत कैसे हुई आदत पड़ी है मतलब किसी दिन तो पहली बार बोले होंगे अनुशासन का भंग करना चाहते हैं इसलिए नहीं भंग करके तो हो रहा है अनुशासन तो लेकिन वो बोल क्यों रहा है मैं बात उसकी क्या स्थिति है क्या सोच करके वो बोल रहा है देखो अभी सब अभी फिर सब बोल रहे हैं ऐसा नहीं है <laughs> अभी हम एक विश्लेषण कर रहे हैं मैंने प्रश्न रखा आपको क्या करना है हाथ खड़ा करना चुप रहना हाँ तो ये वाणी का संयम है हाथ खड़ा करना है फिर मैं पूछूंगा कि बताइए हाँ सबसे पीछे आप हाँ बताइए हाँ है जी मेरे पे इम्प्रेशन डालने के लिए कौन सा इम्प्रेशन <laughs> प्रभाव डालने के लिए अच्छा मेरे पे प्रभाव क्या डालना है कि बहुत खराब है मेरे पे क्या इम्प्रेशन आएगा बताओ ऐसे बोलने वालों का मेरे पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा अच्छा है बुरा मेरे पे तो बुरा पड़ेगा लेकिन वो वो जिस ढंग से कह रहे हैं वो अच्छा प्रभाव डालने के लिए और वो अच्छा प्रभाव क्या डालना चाहता है मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है और हम दूसरे को बताना चाहते हैं कि मुझे आता है आगे हो कर के बताएं कोई तो पूछे तो बताएं तो अलग बात है हम वैसे ही बोले तो उसका क्या मतलब होता है कौन सी इच्छा है ये आध्यात्मिक दृष्टि से इच्छा, इच्छा मतलब ऐशणा कौन सी ऐशना में आएगा लोकेश्णा। ये लोकेश्ना में आएगा उत्तरेषणा वित्तषणा लोकेश्ना यानी हम अपने को दिखाना चाहते हैं प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने को अच्छा दिखाना चाहते हैं अच्छा दिखाने में दोष नहीं है अगर उचित स्थिति में हमें दूसरों के उपकार के लिए बताना है अब मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ मैं इससे ये पता लगता है ना कि मैं जानता हूँ लेकिन ये प्रयोजन थोड़ा कि मैं आपको दिखाने के लिए मेरे को तो कर्तव्य पालन करना है पढ़ाना है इसलिए बता रहा हूँ लेकिन बिना उसके भी मैं अगर बोल पड़ूँ यहाँ कोई और पढ़ा रहा हो और मैं यहाँ बगल में बैठा हूं और वो पढ़ा रहे हैं और मैं बीच बीच में मैं भी बोल रहा हूँ तो आपको कैसा लगेगा बुरा लगेगा ना? क्यों बुरा लगेगा मैं अनधिकृत चेष्टा कर रहा हूँ और मेरे पीछे भाव क्या है बताने का मैं भी जानता हूँ ये लोकेशना के अंतर्गत आता है ये संयम है ये साधना है क्या मैं अपने को जहाँ उचित है जहाँ बोलना है वहीं बोलना है। इसको सामान्यतः शिष्टाचार भी कहा जाता है सभा में ऐसे कोई बोलता है विद्वत जनों की जो अच्छे लोग हैं मैं कभी भी ऐसा बोलना अच्छा नहीं माना जाता है अध्यात्म भी यही है अच्छा तो एक तो आपने बताया कि मेरे पे प्रभाव डालने के लिए बोल रहे हैं और, और भी कोई कारण हो सकता है इन्होंने कहा आदत है आदत पड़ी भी ऐसी लिए कुछ ना कुछ कारण होगा और क्या कारण हो सकता है एक किसी को नहीं आता तो उसको बताया जाए। जो नहीं आ रहा है तो उसकी सहायता के साहता लिए था। था। बच्चे करते हैं ना अध्यापक ने पूछा और बोले मित्र हैं और इनको खुसर पुसर करके कुछ बताएंगे संकेत करेंगे ताकि वो उत्तर दे सके डांट नहीं पड़े उसको पिटाई ना हो अपने मित्र का हित करने के लिए अपने मित्र का हित और सहयोग करने के लिए बताते हैं तो ये उचित है या अनुचित है किसी का सहयोग करना उचित है या अनुचित है उचित है <गए> तो ये तो सहयोगी तो कर रहा है वो अनुचित क्यों हो गया ये सहयोगी तो कर रहा है ना मित्र का हित चाहता है उसको डांट नहीं पड़े उसको दंड नहीं मिले उसका अपमान नहीं हो अपने मित्र का है ना मित्र उसे ही कहते हैं ना जो अपने मित्र की रक्षा करता है उसका कुछ सहयोग करता है तो सहयोग है सहयोग नहीं है ये उसको परीक्षा चलो छोड़ दो परीक्षा में तो खैर गलत है ही ऐसे ही अध्यापक पूछ रहा है तब भी वो भी परीक्षा ही है एक तरह से वो भी परीक्षा ही तो उसमें ए, क्यों गलत है ये हाँ आप बताइए अपेक्षित तो किसको नहीं है अध्यापक को अपेक्षित नहीं है उसको तो अपेक्षित है मेरा मित्र मैं बताऊँगा मेरे को अपेक्षित है बताना अपेक्षा तो किसी किसी की अलग अलग हो सकती तो है आप तो तो धीरे <laughs> से पीछे से बता दिया तो प्रयास भी मान लो नहीं वहां जहाँ प्रयास की बात है वो कहीं घट सकती है लेकिन मान लो वो तो प्रयास करके हट चुका अब तो कोई प्रयास कर ही नहीं सकता वो नाटी पड़ेगी तो उसने सहायता कर दी और कौन है और तो तो नहीं बताए आप बताइए इसमें पूछा गया आचार्य द्वारा कि कि मैं आता है, आता है नहीं आचार्य के द्वारा पूछा गया जिससे पूछ रहे हैं उससे पूछा किसी व्यक्ति को नहीं पूछा, पूछा।, पूछा। सामान्य रूप से पूछा ठीक है और हाँ नहीं वो सामान्य रूप से सबसे पूछा गया तो चलो ठीक है सबने बोल दिया कोई भी बोल दे नहीं बोल दे वहाँ तो कोई बात नहीं लेकिन किसी एक से पूछा जा रहा है और तब दूसरा भी बोल देता है धर्मशी भाई हाँ क्या बोल रहे हैं आप नहीं गलत तो है क्यों हमें ये विश्लेषण करना है कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम सोचेंगे कि भाई इसका ऐसा क्या जान काम कर रहा है कि इसने ये कार्य किया हमको तो कारण को पकड़ना है ना सही गलत एक अलग बिंदु हो गया पर कोई व्यक्ति क्यों कर रहा है ऐसा हाँ आप बताइए पीछे आप हथ खड़ा कर रहे थे हाँ, बताइए जिसको क्यों है वो बोल क्यों रहा है अपना प्रश्न है कि वो बोल क्यों रहा है कुछ न कुछ कारण उसके मन में होगा ना मुझे आता है इससे बेहतर ये बताने के लिए वो इम्प्रेशन के लिए उन्होंने बताया कि ये दिखाने के लिए कि मेरे को आता है। ये हो गई बात लोकेश्णा के अंतर्गत आ गई और कौन बोला इसके अतिरिक्त कोई बात बतानी है गांधी जी अंदर के को नहीं नहीं कर पा रहा है हाँ तो इच्छा तो सभी की होती है कि हम अच्छा बताएं हमारी छवि सुधरे ये तो सभी चाहते हैं और वो इतना ज्यादा हो रहा है कि वो रोक नहीं पा रहे मूल कारण तो अपने को प्रस्तुत करना ही है हाँ और कोई हाँ नियम विरुद्ध है हाँ नियम विरुद्ध तो है पर उसको वो क्यों नहीं कर रहा है वो, वो क्यों ऐसा बोल रहा है वो नियम का पालन क्यों नहीं कर रहा है हाँ नियंत्रण कमी वो गांधी जी ने बताया वही बात है तो मूल रूप से या तो वो अपने को प्रदर्शित करना चाह रहा है लोकेशना या किसी की सहायता करना चाह रहा है अच्छा जो सहायता करने के उद्देश्य से कर रहा है वो उचित है या अनुचित है अनुचित है क्यों अनुचित है अपने मित्र की सहायता के लिए बोलना अनुचित क्यों है हाँ मणिभाई अनुशासन में नहीं रहा इसलिए ठीक है वो भी बात है अनुचित गलत क्यों है देखिए जहां भी गलत होगा वहाँ अविद्या होगी कुछ ना कुछ गलत है तो कोई ना कोई सोच गलत होगा अविद्या है गलत सोच है गलत ज्ञान है इसलिए वो गलत कर रहा है तो सबसे पीछे अपने यहाँ जैसे अध्यात्म में आप तो शिविर बहुत से कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं गलत ज्ञान काम कर रहे हैं वो गलत ज्ञान काम का। देखो ये वैसे तो हम न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं न्याय दर्शन में ऐसे विश्लेषण किया जाता है बहुत से बातों का उसका मंथन किया जाता है तरह तरह से तरह ताकि वो विषय हमारे को एकदम स्पष्ट रहे और हमको एकदम पता लग जाता है कि व्यक्ति का क्या स्वभाव है छोटी छोटी बातों से अगर हमने ये बहुत सारे विश्लेषण कर रखे कब कोई व्यक्ति क्यों ऐसा करता है क्यों ऐसा बोलता है क्यों ऐसा व्यवहार करता है उसके पीछे की ये मन को पढ़ने समझने की ही बात है जान को पढ़ने समझने की अपनी भी और दूसरे की भी मैं को समझ लेते हैं इसलिए योगी लोग थोड़ा सा देखते ही व्यक्ति को जल्दी पहचान लेते हैं बहुत से लोग जल्दी पहचान लेते हैं बहुत से लोग पहचान ही नहीं पाते थोड़े से उसमें उनको ज्यादा समय चाहिए बड़ी बड़ी घटनाएं चाहिए और कुछ लोग थोड़ी थोड़ी चीजों में पहचान लेंगे कैसा पढ़ा लिखा है कैसा इसका कुल है कैसा शिष्टाचार है श्रद्धालु है या नहीं है छोटी छोटी बातों से एकदम निर्णय कर लेते हैं उसके पिछले पीछे का विश्लेषण तो ये गलत है मान लिया वो अनुशासन को भंग कर रहा है तो उसके पीछे इसमें इसको गलत हम मानेंगे तो कुछ न कुछ अविद्या होनी चाहिए क्या अविद्या है राजेश भाई तो तो कि वो इसलिए है सहायता करके उसका जो अध्यापक को उसका उसका जो दूसरे जिसको है उसका है ज्ञान का वो तो अध्यापक, किसी है तो अध्यापक, आ, आ, तो अध्यापक अध्यापक को गलत आकलन हो जाएगा तो अध्यापक की हानि होगी अध्यापक को उसका नहीं कर पाएगा और अध्यापक अध्यापक गलत आकलन करेगा तो क्या होगा विद्यार्थी की ही हानि हो जाएगी इसमें अविद्या क्या हो गई कि होते और मित्रता होती है प्रेम बढ़ता है दिखने में तो ऐसा लगता है ना ये मेरा पक्का दोस्त है ये मेरी सहायता करता है आपद गले सन्मित्र लक्षण इदम प्रबदी संता है यह मित्र मित्र का लक्षण है कि आपत्ति काल में सहायता तो करे तो ये आपत्ति काल ही तो था सहायता करे तो ये मेरा मित्र है अब वो भी गलत समझ रहा है और वो भी गलत समझ रहा है इसमें उस बच्चे का हित नहीं कर रहा है वो उसे लग रहा है कि मैं हित कर रहा हूँ लेकिन वो उसका अहित कर रहा है यानी जो जैसा है वैसा ना समझ के कुछ और समझ लेना यही तो अभी है मिथ्या जान यही तो है उल्टा समझ लेना हित नहीं है लेकिन हित समझ रहा है वो इसलिए ये मिथ्या ज्ञान है इसीलिए ये गलत है गलत जो भी कु होगा उसमें अविद्या मिथ्या ज्ञान न्याय के विपरीत कुछ न कुछ होगा तो ये गलत है नहीं तो गलत ही नहीं होगा वो ठीक है चलिए पर वो दोनों है उसमें वो जो श्लोक है उसको पापात निभा रहे थे पापान निभा रहे थी योजे हिताय पाप से हटाता है और हित के लिए लगाता है हिताय जो जो आप बात कह रहे हो पापा गुय्यम गुणान प्रकटी छुपाने चीज है आपस की है वो छुपा के रखता है हर किसी को बता बता के नहीं करता है देखो वो ऐसा है वो ऐसा है ऐसा नहीं करता है गुहम निगूहती जो छुपाने योग्य उसको छुपाता है और गुणान प्रकटी करोती उसके गुणों को बताता है आपदगतम चाती और आपत्ति काल में छोड़ता नहीं है, है, तो है।, सह, है। विपरीत तो होंगे समय आने पर भाग जाएगा वो समय आने पर देगा नहीं ऐसे ऐसे तो वो ऐसा समझ रहा है हालांकि सच्चा मित्र होगा वो कभी भी नहीं बताएगा अपने दोस्त को ऐसे वो तो क्या अच्छा है ये पढ़ता नहीं है मैं बहुत कहता हूँ पढ़ता नहीं और आज पकड़ में आया है बाकी जो है वो दुर्मित्र है क्योंकि वास्तव में वो हित नहीं कर रहे उसका अहित ही कर रहे हैं तो चार प्रमाण बता रहे थे आप गीता गीता फैल गई गई फैलने का बोलते बात इतनी सारी चल बताइए तो बताइए चार आपने पुस्तक देख ली तब तक आपने पुस्तक देख ली तब तक ये नहीं देखनी चाहिए थी कई बार ऐसा भी होता है ना विद्यार्थी अब मैं पूछ रहा हूँ मेरे को पूछना है एक से पूछा प्रश्न आ गया दूसरे उसी समय निकाल निकाल करके देखना शुरू कर देते हैं ये भी दोष है भाई आप देख करके बताओगे कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे को पता नहीं है जरा देख करके बता देना मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या <laughs> परीक्षा तो ये और सबके लिए हो रही है कि आपको बता रहे हैं तो जो ईमानदार होता है चलो मैं पढ़ के नहीं आया हूँ वो देखेगा नहीं बिल्कुल नहीं देखेगा भले ही दूसरे से पूछ रहे हो सकता है मेरे से भी पूछेंगे आगे तो मेरे को नहीं आता है तो मैं नहीं अभी नहीं अभी बताऊं आता है तो नकल ये भी नकल ही है तो, मैं पूछ रहा हूं तो देख करके बताना अपनी संचिका देखना पुस्तक देखना नहीं वो अलग रख के करेगा अभी पूछने का समय है तो बस बंद आदत होती है देख बात छोटी सी है कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ी बात है संस्कार ऐसे होते हैं ऐसे ही हम व्यवहार में छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। ये सब यम नियम के विपरीत की बात हो गई अच्छी तरह जब यम नियम का पालन करेंगे तो इन सब चीजों पे ध्यान रखता है वो कुछ भी चोरी नहीं करेगा कुछ भी झूठ नहीं बोलेगा कुछ भी अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहेगा भई ऐसी ही चिंता थी तो पहले से देख करके आते इतने ही गंभीर थे तो पहले से देख करके आते मेरे आने से पहले देखते मेरे पूछने से पहले देखते अब पूछने का समय है तो ये बंद बताइए प्रमाणों के नाम प्रत्यक्ष अनुमान उपमान प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ठीक है तो कल कितने प्रमाण हो गए थे आप बताइए माता जी नहीं आप नहीं Uh, मैं नाम नहीं जानता पुकार माता जी आप बताइए आप कक्षा में तो आ गए हैं तो देखो आपसे आप नहीं पूछा था आप भी पुकार हैं क्या पुकार। ओ ये बात है चलो मैंने उनसे पूछा था पीछे वालों से हाँ शीतल आचार्य शीतल जी की माता जी से पूछा था कितने प्रमाण बताए थे कल हैं चार बताए थे देखो इन्होंने बोले थे ना अभी चार प्रमाण बताए थे लक्षण कितनों के किए थे हमने व्याख्या कितने प्रमाणों की हुई थी व्याख्या कितने प्रमाणों की हुई थी मणि भाई जी तीन की कौन कौन से आप देखो देख करके बता रहे <laughs> यू दिखा हुआ है आप यू चेहरा मोड़ोगे तो मेरे को पता नहीं लगेगा कि आप यूं देख रहे हो देखो छोटी छोटी बातें हैं ये सारा। इन सब में हमारा योग आता है और अगर हम इन जिसको कि हम कुछ भी महत्व नहीं देते हुए अगर हम यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं तो बड़ी चीजों में भी हम गड़बड़ करेंगे ये पक्की बात है, क्योंकि हमारी आदत है संस्कार है कि हम जहां होगा कुछ ना कुछ करना चाहेंगे मैं ये पूछता कि आपने क्या लिख रखा है तब तो आप देख के बताते जी मैंने ये लिख रखा है और मैं पूछता कि जी, मेरे को याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा बताना तो आप देख करके मेरी सहायता कर देते हैं आदत है छोटी पता बुरा नहीं मानना मेरी बात का लेकिन इन चीजों छोटी छोटी चीजों का हमारे को ध्यान रखना होता है हाँ मणिभाई के पीछे वाले जो हैं वो बताएंगे कितने प्रमाणों की चर्चा हुई थी दो की हुई थी अच्छा कौन कौन से प्रत्यक्ष और अनुमान की अच्छा और अनुमान कितने प्रकार का होता है आप बताइए हाँ आप बताइए अनुमान कितने प्रकार का था तीन प्रकार का था अच्छा बैठिए बैठिए आप बताइए कौन कौन से गांधी जी के आगे वाले आपके बगल में जो हैं हाँ हाँ बताइए कौन कौन से हैं तीन अनुमान शेषवत हाँ एक शेष शेषवर ठीक है पूर्ववर्ती की जगह पे शुद्ध शब्द क्या आना चाहिए आप बताइए आगे पहली कुर्सी पे ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं बैठो पूरा जागरूक और आपको थोड़ा देखना पड़ेगा तो हमने कुछ ज्यादा थोड़ा पढ़ा था थोड़ा सा ही तो पढ़ा था वो तो व्याख्या थी लेकिन जो मूल मूल चीजें वो याद आनी चाहिए आप बताइए हाँ इनके बगल पहली कुर्सी पर आप बताइए अनुमान कितने प्रकार के तीन प्रकार के नाम बताइए पूर्ववत अच्छा आपको भाव तो आ रहा है शब्द गलत निकल रहा है यहाँ का शब्द बोलिए याद हो तो सामान्य सामान्य अच्छा आप बताइए हाँ माता जी पूर्ववत सामान्य तो तोष्ट आपने देखा तो नहीं था अभी मेरे पूछने के बाद से आपने संचिका में देखा था क्या नहीं थोड़ा तो याद था अब इनके उत्तर से ही पता लग रहा है कि थोड़ा तो याद था बाकी अभी देखा है <laughs> यही तो मेरे पूछने के बाद भी आपको देखना नहीं है देखो ये होता है अभ्यास ये होता है संस्कार कि हम वैसा ही करें जबकि मैं इतना जोर दे कह रहा हूँ आपको देखना ही नहीं है पूछा है तो बस आता है तो आता है अब ये सारी बातें घटेंगी कि क्यों देख लिया इन्होंने क्यों देख लिया वही सारी बातें आ जाएंगी ठीक है एक प्रश्न और अभी अभी, अभी देखो, मैंने सबसे पहले आप पूछा किसी को कुछ पूछना है तो पूछो आपके प्रश्न का भी उत्तर हो गया अभी मैं आपसे पूछ रहा था मैं आगे पाठ तो आपने हाथ खड़ा करते मेरे को पूछना है जी इतना कहते तब तक भी चल जाता आपने क्या किया देखो व्यवहार वे, देखो कैसे संस्कार से हालांकि आप ज्ञान के लिए पूछ रहे हैं अच्छी चीज के लिए पूछ रहे हैं कि हमारे को वहाँ भी संयम रखना है अजय जी मेरे को एक और पूछना और आपने प्रश्न पूछना शुरू शुरू कर दिया मैंने ना तो कुछ नहीं कहा था आपने पूछना है तो एक, जी मेरे को एक पूछना है मैं पूछने देता बिल्कुल मेरे तो स्वागत है प्रश्नों का लेकिन जी मेरे को एक पूछना है और हमने बोलना शुरू कर दिया आर्य समाज में भी कितनी जगह प्रवचन करता है। बोलता है और वो बीच में श्रोता कुछ, कुछ का कुछ बोलने लग जाते हैं कभी भी बोलने लग जाते हैं बीच में जब खड़े हो गए नहीं जी मेरे को पूछना है बहुत बड़ी बात है बड़ी तो बात है लेकिन समय पे सही से एक साधक की तरह से हमें पूछना नियंत्रित नहीं, नहीं बताया गया तो दुखी नहीं होना है देखो तो मेरा तो प्रश्न था मेरे को तो उत्तर ही नहीं दिया अब ये दुख का कारण भी नहीं बनना चाहिए हमारे बाद में पूछ लेंगे कौन सी बड़ी बात है शिविर के बाद पूछ लेंगे कभी फोन करके पूछ लेंगे पत्र लिख करके पूछ लेंगे और किसी विद्वान से पूछने कोई समस्या है क्या ये नहीं पूछा नहीं उत्तर हुआ तो कोई दुख, कुछ आ जाएगी क्या कुछ भी नहीं दुख भी नहीं आना चाहिए देखो ये वैसे तो प्रसंग से बाहर की बात है इसका उत्तर मैं आप ही दें मैं आपसे पूछूं या कोई आपसे पूछे कि परीक्षा में समदान दंड भेद चलता है हम कैसे आप मेरे से पूछ रहे हो मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने भी जीवन इतना जिया है ये प्रश्न ऐसा है कि इसका उत्तर कोई भी दे सकता है चलता है मतलब लोग में चलता है लेकिन उचित है या नहीं है परीक्षा में साम दंड भेद सामान्य शिष्टाचार परीक्षा के नियम उसके अनुसार उचित है या अनुचित है आप लोग भी जानते हैं आप अध्यापक रहे हैं आप अध्यापक रहे हैं? तो बच्चे अगर ऐसा करें साम दंड भेद तो आपको कैसा लगेगा नहीं, नहीं लगेगा ना सीधी सी बात है परीक्षा करने के लिए नहीं है ये हाँ इसका नहीं उदाहरण रहने दो देखो अब ये बोलना शुरू कर दे, <laughs> अब है अब एक मैं एक उदाहरण दू सबको सुनाऊ जबकि ये थोड़ा प्रश्न मैंने इन्हीं के प्रश्न में कहा ये थोड़ा सा आप अलग प्रसंग से बाहर जा रहा है हमारा मूल विषय नहीं है अब उस पर उदाहरण और एक आएगा फिर आपके उदाहरण पे एक और चर्चा चल जाएगी फिर किसी को याद आ जाएगा जी मेरे को इसी से संबंधित बात बोल रहा हूँ मैं वो पहले ही हट चुकी थी उधर देखिए आपका आधा घंटा हो गया है, है चलाते हैं। कोई बात नहीं नहीं व्यर्थ जो सारी चर्चा की है वो व्यर्थ नहीं है तो हमने अनुमान प्रमाण को देख लिया था तीन प्रकार उसके थे पूर्ववत शेषवत और सामान्य तो छठा सूत्र उपमान प्रमाण के जो लिखते हैं बोलिए प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध साधर्म्यात साध्य, साधनम उपमानम प्रसिद्ध जो पहले से सिद्ध है प्रसिद्ध है ज्ञात है प्रसिद्ध उसको कहते हैं पहले से पता है उसके साधर्म्य से साधर्म्य शब्द सधर्मता समान धर्म धर्म कहते हैं गुण को गुण को और साधर में मतलब समान गुणता जो प्रसिद्ध है उसके जैसे गुणों वाला होना उस जैसा होना प्रसिद्ध के साधर में से तो कोई प्रसिद्ध है तो कोई अप्रसिद्ध भी है प्रमाण के द्वारा हम जिसे जानते हैं वो अप्रसिद्ध होता है हमें पता नहीं होता है अज्ञात होता है प्रमाण से हम जिसको जान रहे होते हैं वो हमारे लिए अज्ञात होता है अगर ज्ञात हो तो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है जो प्रसिद्ध है वो हमारे को ज्ञात है पता है प्रसिद्ध है मतलब हमें पता है जो हमें पता है उसके समान गुण के आधार पर अज्ञात का जो अप्रसिद्ध है उसको जान लेना इसे उपमान कहते हैं प्रसिद्ध साधन साध्य साधनम दो शब्द हैं साध्य साध्य होता है जो, जो सिद्ध करने योग्य सिद्ध, करने क्या? है जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है जाना नहीं है हमारा, है भी उसका साधन उसको जनाने वाला साध्य को जनाने वाला वो उपमान प्रमाण कहलाता है यू तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी साध्य को जनाने वाला होता है अनुमान भी होता है तो सब में घट जाएगा लेकिन कैसे प्रसिद्ध के साधर में से जो प्रसिद्ध चीज है उसके जैसा ये है ऐसा करके जो हमारे को जनाता है उसको उपमान प्रमाण कहते हैं इसको सामान्य है, हम उदाहरण से समझना भी कहते हैं दृष्टान्त से समझना भी कहते हैं जैसे कि नील गाय का एक प्रसिद्ध उदाहरण बहुत चलता है अब वो गाय को तो जानता है लेकिन नील गाय नहीं देखी है उसने जंगल में जा रहा है खेत में जा रहा है बोले नीलगाय, बता रहा है किसी को भी नीलगाय ऐसी होती है, कैसी होती है नीलगाय? अब एक तो वर्णन करें कि भी ऐसे हाथ पैर होते हैं ऐसा ऐसा पैर होते हैं ये पूछ होती है ये सब बताएं। एक कहे कि वो गाय जैसी होती है गाय जैसी होती है तो गाय क्या है प्रसिद्ध है पहले से जात है और उसके साधन में समान धर्मता जैसी गाय होती है वैसा ये है उसी तरह से लंबी चौड़ी लगभग समानता होती है शेर की तरह नहीं कह सकते उसको बकरी की तरह से नहीं कह सकते घोड़े की तरह नहीं कह सकते नील गाय को कुछ कुछ हो तो कह सकते हैं चलो लेकिन गाय की तरह तो गाय जो है वो प्रसिद्ध है उसकी समानता से नील गाय को बताया गया तो नील गाय है साध्य है क्योंकि उसको सामने वाले को नील गाय का भी पता नहीं है तो उसको दिखा करके बताया कि ये उस जैसी होती है और जब वो कभी नील गाय को देखेगा एक प्राणी को देखेगा अरे ये तो गाय जैसा है और किसी ने पहले से बताया था कि गाय जैसी नील गाय होती है उसको याद आ जाएगा ये नील गाय है तो उसको निश्चय हो जाएगा कि ये नील गाय अब ये जो ज्ञान हुआ ये किससे हुआ ये ज्ञान किससे हुआ तो क्या हमारे को प्रत्यक्ष से हुआ क्यों नील गाय को सामने देखा ना इंदिहार हुआ नील गाय को सामने देखा हमने खेत में जंगल में तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने से प्रत्यक्ष नहीं हुआ क्या तो इसको प्रत्यक्ष से जानना भी तो कह सकते थे अलग से का नहीं। केवल नहीं केवल प्रत्यक्ष हुआ। यदि बताने वाले ने न बताया होता कि गाय की तरह नीलगाय होती है तो यदि नीलगाय सामने आती तो पता लगता है क्या नीलगा ये होता है कोई प्राणी है इससे लंबा चौड़ा लेकिन नील गाय तो पता नहीं लगता ना ये नील गाय तो केवल प्रत्यक्ष से यहाँ ज्ञान नहीं हो रहा है फिर किससे हुआ उसने किसी ने बताया था बताने से हुआ तो बताने से हुआ तो उसको कौन सा प्रमाण कहते हैं उसको तो शब्द प्रमाण कहते हैं नहीं बताने से अगर हो रहा है तो उसने बताया है कि नील गाय कैसी होती है गाय जैसी ये जो बताया ये जो ज्ञान हुआ ये क्या है शब्द प्रमाण में आएगा तो प्रत्यक्ष में तो हम मान नहीं सकते तो इसको शब्द प्रमाण मानना पड़ेगा क्या कर रहा है देखो इसको अनवे व्यतिरेक से देखते हैं न्याय दर्शन की जो प्रक्रिया है व्याकरण की और इनकी प्रत्यक्ष के हमने मैंने आपको विपरीत करके क्या बताया कि यदि बताने वाले ने न बताया होता तो वो निर्णय नहीं कर सकता था कि ये नीलगाय यह नीलगा प्रत्यक्ष देख रहा है अब दूसरा देखिए कि बताने वाले ने बता दिया कि नीलगाय गाय के समान होती है बस इतना बताया इतने से नीलगाय का पूरा ज्ञान हो गया क्या अगर वो प्रत्यक्ष नहीं करता वहां तो ये पहचान सकता था क्या कि ये नीलगाय गाय है वो ज्ञान हुआ तो शाब्दिक ज्ञान हुआ तो अब यहाँ दो जान मिल रहे हैं एक तो पहले ने बता रखा था उतना अंश तो शब्द प्रमाण का वो हमारे पास ज्ञान में है नीलगाय गाय के समान होती है और साथ में प्रत्यक्ष भी हुआ निकर्ष हो गया कि हाँ ये एक प्राणी यहाँ सामने है अब इन दोनों का मेल जब हुआ उस मेल के होने से हमें निश्चय हुआ कि ये नीलगाय है तो ये जो मेल हो करके याद आना है कि ये नीलगा वास्तव में उपमान यहाँ ये विशेष करता है ना तो इसको प्रत्यक्ष कह सकते हैं और ना ही इसको हम शब्द या तो कह सकते इन दोनों के मिलने पर एक नई चीज हुई है और अब हमारे को जान हुआ इसको कहते हैं उपमान प्रमाण तो प्रसिद्ध के साधर में से साध्य का साधन ये उपमान है और उदाहरण देते हैं मूंग का पौधा आपने देखा होगा कुछ ने देख रखा होगा उसके पत्ते कैसे होते मूंग की होती ना बेल मुद्ग बोलते हैं संस्कृत में जंग, एक जंगली मूंग भी होता है उसको संस्कृत में बोलते हैं, मुद्ग कहते हैं मुदग पढ़नी उसको कहा जंगल से मुद्द पढ़नी लेकर क्या आओ तो बोले कैसी होती है बोले जैसे ये मूंग होता है ऐसे ही मुदग पढ़नी होती है ये बता दिया वो जंगल गया देखा और देख करके उसने देखा मूंग के जैसी ये दिखाई दे रही है ये, ये ज्ञान हुआ नया ये उपमान प्रमाण से हुआ है इसी तरह से माश पढ़नी भी होती है माश कहते हैं उड़द को माश संस्कृत में उड़द को माश बोलते हैं जैसे राजमाश बोला जाता है ना राजमा वो बड़ा बड़ा उड़द होता है राजमा माँ श छोड़ देते हैं राज संस्कृत में उसको बोलते हैं राजमाश राज बड़ा होता है राज मतलब बड़ा तो माश उड़द को बोलते हैं और माश पर्णी, जैसे पर्णी तो उड़द के के पत्तों के समान जिसके पत्ते हैं उस औषधि का नाम है माश पर्णी। वो पहचान लेते हैं माशपर्णी क्या होती ये है उपमान हम एक दृष्टांत उदाहरण दे के बता दिया किसी ने कि ये उस जैसा होता है बस उसको फिर वो पहचान लेता है ये जो पहचाना जाता है इस प्रमाण को उपमान प्रमाण कहते हैं प्रसिद्ध के साधन में से साध्य का साधन जिसके द्वारा होता है वो उपमान प्रमाण होता है या उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो उपमान प्रमाण वाला ज्ञान कहलाता है ठीक है सातवा सूत्र है शब्द प्रमाण तीसरा प्रमाण कह बोलिए आपदेश आप तो शब्द शब्द का मतलब यहाँ केवल वो कोई भी शब्द बोला गया वो नहीं शब्द प्रमाण है इसी को हम दूसरे ढंग से आपतोपदेश भी कहते हैं लेकिन यह शब्द क्या लक्षण क्या किया आपतोपदेश शब्द का लक्षण किया जा रहा है आप तो है, शब्द शब्द प्रमाण किसे कहते हैं जो आपत का उपदेश होता है हर किसी का उपदेश नहीं किसी ने बोला हमने समझा तो बोले उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं नहीं हर किसी का नहीं आप का उपदेश और आप्त किसे कहते हैं जो उस विषय का जानकार हो जो उस विषय का जानकार हो वो उस विषय में आप कहलाएगा एक आप हम सोचते हैं जो ऋषि मुनि होते हैं ईश्वर साक्षात्कार बोले ये तो आप पुरुष है वो परमात्मा के संदर्भ आत्म में आत्मा के संदर्भ में आप तोते तो हैं इसलिए हम आप तो उनको विशेष कहते हैं और न्याय कार्ड ने और इस बात को कहा है कि कोई भी किसी भी विषय का जानकार हो इस में ये जानकार है। है तो उस रोग में वो हमारे लिए आप कोई अंग्रेजी भाषा जानता है हम नहीं जानते वो हमारे को बता रहा है हमने कुछ पूछा उसने बता दिया हमने मान लिया नहीं इस विषय में यह आपते भले घड़ा बनाने वाला हो भले ही घड़ी सुधारने वाला हो या गाड़ी सम्भाल सुधारने वाला हो कुछ भी उस उस क्षेत्र में उस उस विषय में जो जानकार है वो आप कहलाता है उसका जो कथन होता है वो शब्द प्रमाण कहलाता है लेकिन वहां भाष्य में केवल जानने के साथ साथ बात भाष्य में दो बातें और जोड़ दी वहां पर अब मैं जानता तो हूँ दुकान वाले से पूछा है कि भाई परचूनी वाला था उसके पास थी नहीं दवाई नहीं थी दवाई वाले के बोले ये दवाई कहा मिल जाएगी उसको बताने में जोर पड़ता है दूसरी दुकान का नाम बगल वाली दुकान पे भी है लेकिन वो बताएगा नहीं बोले फिर तो ये हमेशा यहीं से ले लेगा बोले जी यहाँ तो नहीं मिलेगी आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा हम कभी मंगाते जानता है लेकिन वो जो बोल रहा है वो अपने ज्ञान के अनुरूप नहीं बोल रहा है कुछ और बोल रहा है तो जानने वाले का उपदेश का उपदेश शब्द कहलाता है लेकिन उसके साथ साथ है कि वो ठीक भी बोल रहा हो जानते हुए भी अगर वो गलत बोल रहा है तो वो आप नहीं है आप की कोटी में नहीं आएगा तो जानता है और दूसरे को बताने की इच्छा है और उसके साथ एक दूसरे का हित चाहने वाला है दूसरे का हित चाहने वाला है नहीं तो अहित चाहने वाले इतने वैज्ञानिक कहीं क्या क्या, -क्या खोजते हैं निकला कुछ है बताते कुछ और है किसी कंपनी का कोई उत्पाद बेचना है गलत निर्णय निकाल के आया कुछ है निकाल के कुछ दे रहे हैं बोले मैं तो वैज्ञानिक हूँ आप तो हूँ ठीक है जानता तो है वो असलियत क्या है लेकिन वो सच बता नहीं रहा है तो केवल जानना इतना मात्र पर्याप्त नहीं है अब मेरे को चीजें तो पता है बहुत सारी आप पूछ रहे हो मैं बता नहीं रहा हूं बोले जो जानता है उसको आप तो कहते हैं मैं बोली नहीं रहा बता ही नहीं रहा नहीं बताऊंगा अब मैं आप तो कोटी में नहीं हूं इस विषय में केवल जानना नहीं जानना बताने की इच्छा और भूतों के प्राणियों के हित के लिए वो बता रहा हो यथार्थ बता रहा हूं उसको आपत कहते हैं बताने वाला आपत में नहीं आएगा अब विषय कुछ भी हो सकता है मकान बनाने वाला हो चाहे वेदों के मंत्रों का अर्थ बताने वाला हो अध्यात्म को बताने वाला हो वो प्रमाण होता है क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं प्रमाण की तो लक्षण वो होना चाहिए जो प्रमाणित चीज हो जानने वाला गलत बता रहा है और हम उसको मान लेंगे तो प्रमाण कौ तो मिथ्या बात को बता दिया उसने और बताना चाहता हो और भूतानु कम पाबू दूसरों के हित की भावना भी हो साथ में अब वो जानता है बताना भी चाह रहा है लेकिन हित की कामना नहीं है इसलिए वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके बताएगा एक आदि चीज छोड़ करके बताएगा कि जिससे ये चक्कर खाता रहेगा नहीं बताएं तो लोग कहेंगे कि बता ही नहीं रहे हो बताओ आप तो उस आफत को भी टालना है बताना भी है लेकिन ऐसा बताएगा कि छोटी सी चीज है कहीं कहीं उसको पता नहीं लगे दिख भी जाए कि बता दिया और ऐसा बताएगा कि उसको समझ में भी नहीं आए वो घूमता रहे ये भूत भूतों की चिंता हित की चिंता ऐसे व्यक्ति के मन में नहीं है वो भी आप तो कोटि में नहीं आएगा वो नहीं माना जाएगा तो आप तो जी आपने कहा असत्य में भी लेंगे वो हम यमनियम की दृष्टि से देखेंगे यमों की दृष्टि से देखो दो तरह से होता है सत्य की परिभाषा में यही कहा है ना कि हम बोलते किस लिए बोध को स्व-बोध को दूसरे में संक्रांत करने के लिए हम बोलते हैं अपना जो ज्ञान है उसको दूसरे में पहुंचाने के लिए संक्रांत मतलब पहुंचाने के लिए बोलते हैं लेकिन अगर हमारा बोला हुआ ऐसा है कि दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है तो ये दोष माना है सत्य का उसमें कई कारण हो सकते हैं कि, कि किसी की अभिव्यक्ति नहीं होती बोलना नहीं आता है भाषा का नहीं है जानता तो है लेकिन कह नहीं पाता है कला की कमी है वाणी पे नियंत्रण नहीं, नहीं है अभिव्यक्ता नहीं कर पाता है या तो पूरा समझावा नहीं है या तो सामर्थ्य नहीं है और एक दूसरा है जो जानबूझ करके ऐसा बताता है किसको समझ में नहीं आए मित्रता भी बनी रहे अच्छा भी बना रहा हूं मैं कि हाँ मैंने तो बताया था पूछे तो बोले नहीं मैंने तो बताया था अब लेकिन उसको पता है पूरा कि मैं ये चीज नहीं बता रहा और ये खाएगा चक्कर पहुंचाना नहीं चाह रहा है लाभ नहीं देना चाह रहा है ऐसा बताया कि चक्कर ही काटता रहेगा यह सब मिथ्या के अंतर्गत आएगा असत्य बोला है उसने समझाने के नहीं बोला इसको हिंसा में कहेंगे वो सामने वाला परेशान हो रहा है वो तो हमारे पे विश्वास करके हमारे से पूछ रहा और हमने ऐसा बता दिया कि वो घूमता ही रहेगा और कही जाना कि अच्छा मैं बताऊंगा फिर इसको समझ में नहीं आएगा अगली बार फिर आएगा मेरे पास फिर तीसरी बार आएगा और मेरी दुकान चलेगी मेरी गरज होगी फिर से पूछेगा जैसे कि चिकित्सक भी होते हैं या कोई एक थोड़ा सा बता दिया इतना फिर आएगा मेरे पास बार बार आएगा तभी तो मेरे को बार बार फीस मिलेगी तभी तो मेरी पूछ होगी ये सब जो भावना होती है ये अध्यात्म की दृष्टि से गलत है ये व्यक्ति है अपने ढंग से अलग प्रयोजन उसको जो उचित है बताएगा घुमाएगा फिराएगा नहीं उचित है कोई सत्य है है कोई कोई सत्य जो बात में बताना चाहती हूँ वो सत्य है मगर वो किसी और को नहीं समझ में आ रहा तो वो असत्य में गिना है उसको तो आचार्य जी मैं पैसे में वैध्य हूँ जिसको अंग्रेज भाषा में फार्मासिस्ट बोलते हैं यानी दवाई बना के बट आयुर्वेद नहीं एलोपैथिक है तो कोई पेशेंट आता है रोगी तो उसको डॉक्टर लिख के देता है की ये उनको बुखार है तो इस ये मुखा लेना जिसको पैरासीटामोल बोलते हैं ये लेके ले लेना है तो वो मेरे पास आता है और मैं मेरे वो जो कंपनी का लेके वो आता है जिसमें पर्ची में लिखा डिस्क्रिप्शन ले के आता है वो मेरे पास नहीं होता है दूसरी कंपनी का पैरासीटामोल मेरे पास है और उसकी वो बनावट दोनों का एक जैसा ही होता है उसमें कोई फेर नहीं कोई फेरफार भी पाएगा, नहीं पाएगा क्योंकि ये वही दवाई वही दवाई तो कुछ कभी कभी लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो डॉक्टर ने लिख के दिया हमको वही चाहिए अभी मेरे पास वो नहीं होता, तो मैं नहीं। उसमें अगर आप ये कहती है कि दवाई तो वही है लेकिन दूसरी कंपनी की है अलग नाम से है अंदर जो घटक है तत्व है वो तो वही है ये आप बोल सकते हैं इसमें झूठ नहीं है आपने बोल दिया लेकिन उनको स्वीकार्य नहीं है उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कोई बात नहीं इसमें आपका झूठ नहीं कहलाएगा वो तो उनको समझ में नहीं आ रही है और उनको आग्रह होता है ना मन में आशंका होती है ना कि भाई क्योंकि दुकान वाले गड़बड़ भी तो करते हैं विश्वास कैसे करें आप पे हो सकता है आप विश्वास कहोगे हो लेकिन उनका अनुभव ऐसा है कि दुकाने वाले गड़बड़ करते हैं डॉक्टर ने कुछ और लिखा दे कुछ और देते हैं धोखाधड़ी होती रहती है तो उनके मन में संशय है आशंका है कि ये ठीक दे रही है या नहीं दे रही है विश्वास होगा तो ले लेगा अब उनको विश्वास नहीं है तो नहीं जी हमारे को तो वही चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है तो ठीक है हम कहते जी नहीं वो तो हमारे पास नहीं है जाने दीजिए अब हम आग्रह करके अपनी ही दवाई बेचना चाहते हैं क्योंकि हमारे लाभ कमाना है तो हम कहते नहीं डॉक्टर ने यही लिखा है ऐसा अब जब आप बोलेंगे अब यह असत्य हो गया आप सीधी सी बात ये कहिए ना कि जी नाम तो दूसरा है लेकिन चीज वही है आपकी इच्छा हो तो मैं दे दूँ ये सत्य व्यवहार हो गया इसमें कोई झूठ नहीं है उसमें हमारा दोष नहीं है नहीं ये दोनों पक्षों में होता है ना बताने वाले का भी दोष होता है और सुनने वाले का भी दोष होता है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है हमारे प्रति या तो कुछ और भावना से उसको आशंका है उसका जीवन का अनुभव ऐसा रहा है कि भाई इस तरह बोलता है तो ये गलत होता है उसमें कोई दोष नहीं है हमें अपनी तरफ से ठीक ठीक बोलना चाहिए हमारे कारण से अगर दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है वो तो समर्थ है लेकिन हम ऐसा बोल रहे हैं कि उसको गड़बड़ होगा तो वो असत्य में जाएगा वो आप तो नहीं कहलाएगा आप नहीं कहेगा महर्षि ने देखो आप तो ऋषियों के ग्रंथों के लिए एक विशेषण दिया कि ऋषि रिशी के ऋषियों के ग्रंथ कैसे होते हैं ऋषियों के ग्रंथ कैसे होते हैं और आर्ष ग्रंथ और अनार्श ग्रंथ कैसे होते हैं ऋषियों के ग्रंथ ऐसे होते हैं कि समुद्र में एक गोता लगाओ और मोतियों को पाओ खूब मोतियों को पाओ और अनार्स ग्रंथ कैसे होते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया इतना पढ़ो और नि... निकलेगी इतनी सी बात यूँ ही घुमाते रहेंगे तो क्यों ऐसा है कि वो तो घुमाते हैं अपने को पुस्तक बेचनी है ये करना है ऐसे करना है बात तो है लेकिन ऋषियों की सीधी सीधी सी बात है ये ऐसा और ये ऐसा इतने थोड़े से सूत्रों में पूरा योग दर्शन और पूरे न्याय दर्शन थोड़े से सूत्रों में बता दिया पूरा शास्त्र वो छुपाते नहीं है सीधा सीधा बताते हैं समझना हमारे को कठिन पड़ता है वो अलग बात है लेकिन वो सीधा बताते हैं जो बात है सीधी सीधी सपाट बात है जिसको आजकल हम अच्छा मानते हैं पारदर्शिता है जैसा है वैसा बस बोल दिया भाई इतना ही है ऐसा ही है ये अगले की बात है उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उसमें कोई दोष नहीं है ठीक है तो आपदेश आप तो शब्द शब्द हम प्रमाण के रूप में मानते हैं तो हर किसी का शब्द नहीं आप का उपदेश होना चाहिए और आप तो वो जो उस विषय का जानकार हो उसमें केवल ऋषि मुनि ही नहीं और भी माने जा सकते हैं और वो जानकार हो बताने की इच्छा वाला हो और भूत हित से युक्त हो प्राणियों के कल्याण की भावना से जो बता रहा हो वो आप तो में आएगा नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी वो शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण नहीं माना जाएगा आगे आठवां सूत्र है इस शब्द प्रमाण के बारे में कह रहे हैं कि शब्द प्रमाण को भी दो भागों में बांट सकते हैं सूत्र बोलेंगे स द्विविधो सह मतलब वह शब्द आप तो दो प्रकार का होता है दृष्ट और अदृष्ट अर्थ वाला होने से अर्थ शब्द हमने पहले भी देखा था एक जगह शब्द अर्थ आया था इंद्रियार्थ सनिकर्षोत्पन्नम ज्ञानम तो इंद्रिय और अर्थ इंद्रियों के पांच इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो अर्थ कहलाते हैं अब कोई आपदेष्टा आप तो या कोई व्यक्ति हमें बता रहा है उस जो चीज बताई जा रही है वो उसके वाक्य का अर्थ कहलाएगा हम कहते हैं कि स्वामी सत्यपति जी प्रकोष्ठ दस में रहते हैं इस शब्द बोले इसमें वर्ण भी थे उन मिलकर के शब्द बने वाक्य बना इस वाक्य का कोई अर्थ भी है वाक्य का कोई अर्थ भी है स्वामी सत्यपति जी कमरा संख्या दस में रहते हैं इस वाक्य का कोई अर्थ है ना बिना अर्थ का तो वाक्य नहीं होगा ना अर्थ तो होना ही चाहिए एक अर्थ तो वह है जो हमने समझा ऐसे यहां पर एक अर्थ तो वो है जो वहां पर वो उस तरह की कुटिया वो जो वस्तु है ना वो अर्थ एक तो श्लोक का मंत्र का अर्थ तमेव विदित्वा अति मृत्यु उस परमात्मा को जान करके ही मृत्यु से छूटता है परे जाता है ये तमेव विदित्व अति मृत्यु ये संस्कृत का वेद का मंत्र हो गया और इसका अर्थ क्या हो गया कि परमात्मा को जान करके ही मुक्ति को प्राप्त करता है इसको भी हम अर्थ कहते हैं हमारी भाषा में आ गया लेकिन एक अर्थ कौन सा ईश्वर जो स्वयं है मुक्ति जो खुद तत्व है ये भी दिया जाता है तो यजन करे स्वर्ग की काम हमने को अर्थ भी समझ में आ गया बोले अर्थ समझ में आ गया आ गया क्या अर्थ समझ में आया स्वर्ग की कामना वाला यजन करे और हम यज भी करने लग गए ये जी तो प्रत्यक्ष है दृष्ट है लेकिन स्वर्ग दृष्ट है क्या स्वर्ग को देखा है क्या वैसा जो सुख विशेष की बात है यूं अपने यहाँ जो सुख विशेष है वो तो छोड़ दो एक लेकिन अलग से कुछ है तो वो तो अभी हमने जाना नहीं है क्योंकि की अभ्यास करने से असम समाधि लगाने से मुक्ति होती है अभी हमने जान तो लिया अर्थ समझ लिया ना लेकिन मुक्ति जो है उसका तो अभी अनुभव नहीं हुआ हमारे को तो जो मुक्ति स्वयं है वो अर्थ है तो शास्त्रों में ऋषियों के द्वारा या आप्तों के द्वारा जो बात कही गई है उसके अर्थ दो तरह के हो सकते हैं उदृष्ट भी हो सकते हैं जिनको हम यहाँ देख सकते हैं और अदृष्ट भी हो सकते हैं जिसको हम यहाँ जान ही नहीं सकते हम इस जन्म के रहते मुक्ति को जान सकते हैं क्या प्रत्यक्ष हमारे लिए अदृष्टि है मर के ही मुक्ति होगी लेकिन जाना तो है तो ऋषि जो कहते हैं आप तो जो शब्द है कोई ये न सोचे कि कहा तो प्रत्यक्ष भी होना चाहिए बात, हो तो बात मानूंगा नहीं तो नहीं मानूंगा ऐसा ही हम शब्द प्रमाण के लिए भी बोल सकते हैं कि जो ऋषियों ने जो कहा है वो हमारे को पहले प्रत्यक्ष हो तो माने नहीं तो नहीं मानेंगे वो कहे की जी ईश्वर है ईशावास्यम सर्वम बोले जी मेरे को प्रत्यक्ष कराओ तो हम वेद की बात मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे अब ठीक है प्रत्यक्ष होता है वो अलग बात है लेकिन किसी को इस जन्म में हो नहीं सकता तो और वो मानेगा भी नहीं तो क्या हम उसको शब्द प्रमाण को अप्रमाणित नहीं। नहीं। प्रमाण ने कुछ कहा है और वो दृष्ट नहीं भी हो रहा है तो भी उसकी प्रमाणिकता बनी रहती है अदृष्ट भी होता है हम नहीं देख सकते हमारे हमारी सीमा से बाहर है कुछ चीजें हम देख सकते हैं जो देख सकते हैं जान सकते हैं वो तो हो गए दृष्ट और जो नहीं देख सकते नहीं जान सकते वो हो गए अदृष्ट तो ये अदृष्ट को बताने के लिए खासतौर से दो भेद बताए गए कि कहीं कोई ऐसा ना सोच ले कि आप तो प्रदेश जो है वो तो सच्चा है तो फिर सच्चा है तो प्रत्यक्ष भी होना चाहिए उसी समय तो बोले वो दृष्ट भी हो सकता है यानी इस जन्म में भी जान सकते हैं और कुछ चीजें इस जन्म में जाने ही नहीं सकते वो अगले ही में जाने जाएगी अब पुनर्जन्म होता है सुबह स्वामी जी चर्चा कर रहे थे तब होगा जब मरोगे पहले इस जन्म में इसी शरीर में पुनर्जन्म कैसे दिखाया जा सकता है संभव ही नहीं है देखा तो जा सकता है जाना जा सकता है लेकिन वो अदृष्ट है इस जन्म में नहीं देखा जा सकता तो शब्द प्रमाण की बात दृष्ट भी हो सकती है अदृष्ट भी हो सकती है कोई ये अड़ंगा नहीं लगाएगी नहीं ये तो, तो दृष्टि तो दृष्टार्थत् द्रिष्टा, क्योंकि अर्थ दृष्ट भी हो सकता है अदृष्ट भी हो सकता है अर्थ चूंकि दो प्रकार का है इसलिए आप तो उपदेश भी दो प्रकार का होना चाहिए तो इतना हो गया हमारा समय हो गया यही समाप्त करते हैं ओमका उच्चारण ओ...